शो टॉक पिया को खोजन मैं चली नंबर फाइव चौथा प्रश्न आपके पास आते आते मेरी बुद्धि खो गई मैं क्या करूं प्रेम चेतन यह तो होना ही चाहिए जो होना था वही हुआ है लेकिन तुम शायद मन में अपेक्षा और ही लेके आए होगे मेरे पास जो लोग आते हैं प्रारंभ में वो यही सोच के आते हैं कि ज्ञानी होके लौटेंगे थोड़ा ज्ञान लेके लौटेंगे नए नए लोग जो प्रश्न मुझे लिखते हैं उनमें यही होता है हमें ज्ञान दे ज्ञान तुम्हारे पास काफी है जरूरत से ज्यादा वही तुम्हारे प्राण ले रहा है सदगुरु वह है जो तुम्हारा ज्ञान छीन ले ज्ञान तो तुम्हें दे दिया है न मालूम किन किन ने सब तुम्हें ज्ञान देने में लगे हुए मां बाप दे रहे हैं पड़ोसी दे रहे हैं जो मिले वही ज्ञान दे रहा है ज्ञान देने में कोई कमी है। तुम लो ना लो ये तुम्हारी मर्जी मगर देने वाले दिए ही चले जाते इस दुनिया में सबसे ज्यादा मुफ्त दी जाने वाली चीज सलाह है हर कोई देता है तुम ना भी मांगो तो लोग देते तुम नहीं लोगे ये भी जानते हैं फिर भी देते और ऐसी सलाहें देते हैं जो उन्होंने खुद नहीं मानी अपने जीवन में वो भी तुम्हें दे रहे हैं सलाहें सलाह है देने में तो लोग बिल्कुल ही कृपण नहीं होते कंजूस नहीं होते मगर सदगुरु सलाह नहीं देता ज्ञान नहीं देता बुद्धि नहीं देता बुद्धि छीन लेता है जिसको तुम बुद्धि समझते हो उसको छीन लेता है अभी तुम्हारी बुद्धि क्या है तुम्हारी अभी तो सब उधार है बासी इसके छीन जाने पर ही तुम्हारी अपनी निजता अविष्कृत होती तुम्हारे भीतर अंकुरित होती है प्रतिभा तुम्हारी मेधा बढ़नी शुरू होती उसमें अंकुर आते पत्ते लगते फूल खेलते ये तो अच्छा हुआ मगर तुम्हें अर्चन हो रही होगी क्योंकि तुम आए कुछ और ख्याल से और हो गया उल्टा सदगुरु के पास होना है तो मामला ही उल्टा इसलिए तो चालाक हैं चालबाज हैं वो भागे भागे रहते हैं दूर दूर रहते हैं बचे बचे रहते हैं बचने के न मालूम कितने उपाय खोज लेते कितने बहाने खोज लेते कितने तर्क जाल बिछा लेते हैं अपने चारों तरफ इसलिए तो मेरे जैसे व्यक्तियों के खिलाफ इतनी झूठी अफवाहें उड़ाई जाती वो इसलिए उड़ानी पड़ती हैं उनके पीछे मनोविज्ञान है और उनको मानने वाले लोग मिल जाते मानने के पीछे भी अर्थ है कौन उन झूठी अफवाहों को मान लेता है वही मान लेता है जो बचना चाहता है उन झूठी अफवाहों को मान के वह अपने को भरोसा दिला लेता है जाने की कोई जरूरत नहीं ऐसे आदमी के पास क्या जाना क्या हम पागल हैं जो ऐसे आदमी के पास जाएं जो आ जाता है यहां वो गलत कारणों से आता अक्सर तो गलत कारणों से ही तुम आओगे तुम्हारे पास ठीक कारण कैसे हो सकते हैं रमन मेहरिसी से एक जर्मन प्रोफेसर ने कहा कि मैं आपके पास कुछ सीखने आया हूं अध्यात्म सीखने आया हूं रमन महर्षि ने कहा फिर तुम कहीं और जाओ अगर सीखना है तो कहीं और जाओ अगर भूलना हो तो यहां रुको जितना तुम्हें अध्यात्म आता है वो भी यहां भुलाना हो तो रुक जाओ भुलाने का काम मैं करता हूं मेरा काम भी यही है कि तुम्हारी स्लेट पट्टी को साफ कर दू मई जो उत्तर दे रहा हूं तुम्हें ये तुम्हारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए नहीं है ये तो एक कांटे से दूसरा कांटा निकाल लेने वाली बात है एक कांटा तुम्हें लगा है वो दूसरे कांटे से निकाल रहा हूं फिर दोनों कांटे फेंक देने मगर प्रथमता प्रेम चेतन ये झंझट होती जब उल्टा हो जाता है तुम आए कुछ सोच के हो गया कुछ तुम्हे थे सोच के कि आवागमन से छुटकारा पाना है और यहां आके तुम्हें पता चला कि यह बात ही मूढ़ता है छुटकारा किसी चीज से नहीं पाना है छुटका पा, छुटकारा पाने का ख्याल ही मौलिक रूप से जीवन विरोधी तुम आए थे ज्ञान इकट्ठा करने कि थोड़े ज्ञानी होके लौटोगे थोड़े पंडित होके लौटोगे यहां आके पता चला कि पांडित मूढ़ता को छिपाने का उपाय पंडित से तो बेहतर है अज्ञानी तो था एकदम घबराहट होती कि तो सब उलट पुलट हुआ जा रहा है चंदुलाल को उदास देखकर नसरुद्दीन बोला कि क्या बात है भाई बड़े उदास लग रहे हो चंदूलाल बोले क्या बताऊ यार नहीं पूछो तो अच्छा है आजकल तुम्हारी भाभी के मोटापे की वजह से बहुत परेशान हो गया गए बात तो यहां तक बढ़ गई है कि सड़क पर उसके साथ निकलता हूं तो लोग कहने लगते हैं कि भाई चंदुलाल माता को कहा ले जा रहे हो यह सब सुनकर तो मैं शर्म से गड़ जाता हूँ दुनिया भर के यम नियम व्रत उपवास जो भी बन सका किया मगर उसका मोटापा है कि कम होने का नाम ही नहीं लेता और जब से उसे झाड़ू वाले बाबा से झड़वाया है तब से तो और भी मोटी होनी शुरू हो गई अब तो तुम्हारा ही सहारा है यदि तुम्हें संबंध में कुछ पता हो तो बताओ नसरुद्दीन कुछ क्षण तो आंख बंद किए सोचता रहा फिर बोला ऐसा करो तुम एक महीने के लिए उन्हें हार्स राइडिंग करवाओ खुदा के फजल से शायद दुबली हो जाएं, एक महीना बाद चंदूलाल जाते हुए दिखे तो नसरुद्दीन रोक कर पूछा क्यों भाई चंदूलाल कुछ हुआ चंदूलाल बोले हाँ मित्र बिल्कुल सूख कर आधी रह गई नसरुद्दीन तो प्रसन्नता पूर्वक बोले कि देखो मैंने कहा था ना चंदूलाल बीच में ही बात काट करके बोले कि मियाँ मैं तुम्हारी भाभी की नहीं घोड़ी की बात कर रहा हूं बिल्कुल सुख कर आधी रह गई भाभी तो जैसी थी उससे दुगनी हो गई जब उल्टा हो जाएगा तो तुम चौंकोगे तो ही हैरानी तो तुम्हें होगी ही तुम क्या सोच कर आए और क्या हो गया इसलिए पूछते हो मैं क्या करूं अब मत पूछो बुद्धि खो गई अब ये करतापन भी जाने दो इतना बड़ा विराट जिस ऊर्जा से चल रहा है उसी ऊर्जा के अंग तुम हो उसको ही चलाने दो तुम्हें भी चलाने दो अब कहो कि जो तेरी मर्जी जो करवाए वह करो खुद करता ना रहो बांस की जैसे पोंगरी होती पोली ऐसे हो जाओ गीत गाए जो गाए, गुजर जाने दो गीत उसका सन्यास का यही अर्थ है प्रेम चैतन्य अपने को खो देना और परमात्मा के हाथों में इस तरह छोड़ देना कि जो करवाए उससे ही रांची जो करवाए वही शुभ वही सुंदर तुम चकित हो गए अपूर्व आनंद की वर्षा हो जाएगी प्रसाद ही प्रसाद के फूल खिल जाएंगे ऐसी सुगंध उठेगी ऐसा संगीत जगेगा तुम्हारे भीतर की तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते यह बुद्धि अतीत मामला है यह कर्ता के पार की बात है यह तुम्हारे हाथ की बात नहीं यह विराट के साथ अपने को एक कर लेने का राज लहर अपने को सागर से अलग समझे कि बस उपद्रव में पड़ी और सागर से अपने को एक जाना कि सब उपद्रव शांत हुए समाप्त हुए अच्छा हुआ तुम्हारी बुद्धि खो गई धीरे धीरे तुम भी गलोगे और खो जाओगे यहां अगर बने ही रहे भाग न गए तो निश्चित खो जाओगे और तब जो शेष रह जाता वही परमात्मा है इसलिए तो पलटू ने कहा ना कि मैं पहले ही सचेत किए देता हूं कि दीवाल कह कहा इस पर चढ़ के मत झांकना मत कोई झांकन जाए क्योंकि जिसने भी झांका वो खो गया खोने की हिम्मत हो तो कोई झांके मिटने की हिम्मत हो तो कोई झांके मगर मिटने में कोई मिटता थोड़ी वस्तुतः मिटने में ही पहली बार तुम होते हो बूंद जब मिट जाती तो सागर हो जाती खो गई बुद्धि अच्छा हुआ यूं थी भी तो क्या कर लेते क्या कर लिया था बुद्धि से क्या पा लिया था दुखी देती थी कांटे की तरह गड़ती थी चुभती थी और भी कुछ बचे हों कांटे जाने दो अहंकार बचा है अभी भी क्योंकि पूछ रहे हो अब मैं क्या करूं अब ये मैं भी जाने दो अब ये करता भी जाने दो अब चल ही पड़े तो क्या रुकना अब चल ही पड़े तो क्या पीछे लौट कर देखना है